प्रयोजना सूत्रम अवतार तस्तिया क्रियायोग से प्रयोजन कथन करे स ही क्रिया सामना सामनालेशनुकनाथ चुन क्रिया चेत क्लेशन तथम कौती कृष्त तरी प्रशंसा के इतार क्रियायोग ये त प्रसंख्यान विवेक ज्ञान के क्या प्रयोजन ऐसा संक्राह कहते राष्ट्र में सही आचमा समाज लाभ है स कह क्रिया क्लेशान से प्रथम करो क्लेश को भी क्षीण करता है कौन करता है क्रिया तो क्रिया यदि केश को क्लेस को क्षीण कर दे तो यदि विवेक प्रसंख्यान का क्या प्रयोजन है इसका उत्तर देते प्रथम कृतान क्लेान प्रसंख्या दग्ध बीज कल्पान अप्रतव धर्म न कर सकती थी क्लेश तनकृत सूक्ष्म होने पर प्रसंख्या प्रसंख्या में बीवे के रूप में जो अग्नि इसी से दग्ध बीज कल्पा दग, दग्ध बीज के समान बीज दग्ध हो गया दा के बाद जैसे अंकुर नहीं होता है उसके समान हो गया दग्ध बीज का विकास अप्रसव धर्मि कर सी प्रसव धर्म वाले को कहेंगे प्रसव धर्मी अप्रसव धर्मिणा तो उसे के आगे कार्य नहीं बनाएंगे प्रसव धर्म जिसमें उसको कहेंगे प्रसव धर्मी बहुत जन प्रसव धर्मिणा ना प्रसव धर्म नैती अप्रसव धर्मीण आगे प्रसव रूप कार्य जनक नहीं होते हैं जैसे दर्थ भी जंकुलजनक नहीं होता है इसी प्रकार क्लेश सुख समुपाय होने के बाद विवेक अनुप अग्नि के द्वारा दग्ध बीज का सदृश हो जाते हैं आगे कार्यजनक नहीं होते करते इति में क्रियायोग से प्रथम करण मात्र व्यापार हो तो केवल क्लेश क्षीण करने के लिए इतने में उसका व्यापार है न तो बंध्य क्लेशाना क्लेश बंध्य होने के लिए कार्यजनक नहीं हो ऐसा बनाने के लिए क्रियायोग का व्यापार नहीं है सुख सम विरल कर देने के पश्चात विवेक के द्वारा उसको बंध्य कर देते हैं दग्ध बीज का समान बन जाता है क्लेश प्रसंख्या तद तो बंध्य व्यापार प्रसंख्यान विवेक का व्यापार है उसको बंध्य बनाने के लिए और विवेक क्या वो प्रसंख्या है ज्ञान दग्ध बीज कल्पान या दग्ध बीज कल्पानी बंध्य दग्ध कलम दग्ध कलम बीज सारुप्यम उत्तम बंधे हो जाने से दग्ध कलम बीज सारुप्यम कलम के बीज है उसके बीज दग्ध कलम बीज सारूप दग्ध कलम के बीज के समान हो जाते हैं आगे फलन अंकुरण नहीं होगा ये कहा गया से आज एत करके शंका करते है प्रसंख्यान में चेत क्लेशान अप्रसव धर्म कर पहले कहा यदि क्रियाय से क्लेशनुकृत सूक्ष्म हो जाए तो प्रसंख्यान के ज्ञान की क्या आवश्यकता है उसका विद्या प्रसंख्यान के द्वारा दगर्ध बीज के सदृश हो जाते हैं क्लेशर आगे कार्यजनक तो नहीं है अभी संख्या कर को यदि प्रसंख्या से ही क्लेश को कार्यजनकत्व तो से निवृत्त तो करतेजनकत्व तो बना देते हैं प्रसंख्यान यदि बना देगा विवेक ज्ञान तो फिर प्रतनुकरण में किम प्रयोजन तो तो इसको सूक्ष्म करने का क्या प्रयोजन है इतः तेजा ऐसा संख्या देते हैं तेषा तनुकरणा पुनः क्लेशे सप्त अपराम सप्तपुरता ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा साम्ताधिककार प्रतिप्रसवाय कल तनुकरण क्लेना तनुकरणा क्लेश सूक्ष्म हो क्य द्वारा क्रिया सूक्ष्म क्लेशे अपरामशा आगे क्लेशे परामृश नहीं हो क्ले दबे नहीं क्लेश संबंध नहीं होगी सत्व पुरुष अन्य ख्याति सत्व प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान ही यही अन्यथ ख्याति यही प्रसंग सूक्ष्म प्रज्ञा सूक्ष्म प्रज्ञा शिक्षा विषय अधिकार समाप्त अधिकार अच्छा प्रज्ञा कार्य समाप्त हो गया विवेक ज्ञान भूपर फिर प्रतिप्रस प्रतिभा प्रतिप्रसवाय कल्पी सती प्रति प्रसव है विलय विलय के लिए समर्थ समर्ष विलय हो जाता है हो तो जाती है प्रज्ञा विवेक ख्याति चाहिए क्लेश से नहीं दब करके फिर अन्यथा क्लेश क्लेशयुक्त होने पर विलय नहीं होती विवेक ख्याति क्लेश सूक्ष्म होने से उत्पाव नहीं दब करके जो अन्यथा ख्याति वो भी लीन हो जाती है अंत में अन्यथा लीन हो जाने पर निर्जी जयि होती है टीका में क्लशा अतानवे ही बलवद विरोधीग्रस्ता सत्तपुरुषा ख्या उदेत रागे तदंध्य कर्त क्लेम अवे तनुर्भाव तान अतानवे अतनुत् क्लेश यदि क्षीण नहीं होते हैं सूक्ष्म नहीं होते हैं विरल नहीं होते हैं तो बलवद विरोधीग्रस्ता विरोधी बलवद विरोधी से ग्रस्त है अन्यता ख्याति विरोधी है कृषक अविध्यादी के बल बदे विरोधी ग्राहक करने वाले विरोधी के द्वारा ग्रस्त हो जाती है विरोधी उसको आरंभ समाप्त आरम्भ हो तो समाप्त कर देंगे आरंभ ही करने नहीं देंगे जो कार्य बनना है कार्य का विरोधी जिस पहले से तैयार है तो कार्य नहीं बनेगा सप्त पुरुष अन्यता ख्याति देवते हैं नुकसाते प्रकृति पुरुष का जो भेद ज्ञान हो भेद ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा समर्थन नहीं होगा प्राग एवं तदवंध्यभाव भाव कर तो प्राग मतलब उसके अब वो क्या कर सकता है प्राग एवं मतलब दूर से उसको क्या कर सकता है पहले उदय ही नहीं विवेक आदि होगी तो फिर उसको क्लेश को बंधे भाव करने के लिए सामर्थ्य कहां से होगा वो तो पहले ही संभव नहीं जब ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा तो प्राग तद मध्यभाव करता हूँ करने के लिए न उत्साह थी तब उसको क्लेश को मध्यभाव बनाने के लिए करने के लिए उत्साह संबंध नहीं होगा ये तो पहले है ज्ञान नहीं हो तो प्रविरल प्रविरली कृत्य से जो क्ले जो क्लेश विरल भाव हो जाते हैं क्रियायोग विरलीकृत से प्रकर्ष में विरलीकृत अत्यंत विरल हो जाएंगे क्रिया करने पर धर्मे न पापम अपन गति धर्म शुद्ध धर्म से पाप कम होता है तो क्लेश कम होता है क्लेश कम हो जाने से विरल हो गया विरल होने पर उसमें विरोधी बलवत नहीं हुआ दुर्बल हो गया तो दुर्बल दुर्बल हो क्लेश से दुर्दली से दुर्बल होने पर यद्यपि वो क्लेश विरोधी है तथापि तद विरोधी नहीं भैैराव्याभ्यासाभ्याम उपजायते भैराव्य अभ्यासाभ्याम विवेक ख्याति उपजायते वैराग्य और अभ्यास विवेक ख्याति हो जाती है विरोधी जा रहने पर भी विरोधी नियति वो क्लेश के विरोधी होने विरोधी भी विवेक ख्याति अभ्यास वैराग्य हो जाती उत्पन्न होती है जो क्लेश यदि विरल नहीं वो बलवते बलवत विरोधी रहने पर विवेक ख्याति की उत्पत्ति नहीं होती और विवेक ख्या जब विरल हो गई क्लेश दुर्बल हो गई तो उसके विरोधी विवेक ख्याति, ख्याति, तो ख्याति को जाति अभ्यास के पर उपजाता से अपरामुष्टा और जब विवेक ख्याति हो गई ये ही अपरामुष्टा एत ही क्लेशे अपरामुष्टा तो विवेक्याति को क्लेशर दबानी ते अनाभुता दबते नहीं संबंध नहीं हो गए उसको पराजित नहीं कर सकते विवेक्याति होगी दुर्बल क्ले पे उसको कुछ रोक नहीं तथिक विवेक्याति का अपने कार्य करने के लिए समर्थ रहेगी उसको ये ही दबानी सत्य क्लेश ने व्यावत परामर्श जब तक विवेक्याति का परामर्शन नहीं विवेख्याति में क्लेश का परामर्शन नहीं होता है तो संबंध नहीं होता है तभी तो उतनी नहीं दबते नहीं सप्तपुरुष अन्यता मात्र ख्याति सूक्ष्म तब तो सप्तपुरुष का जो अन्यथा अन्यथा है वेद अन्यत्र भाव अन्यता अन्यता का तो अन्यम भिन्नत्म भेद प्रकृति पुरुष का जो भेद मात्र भेदमात्र का मात्र का ज्ञान ये सूक्ष्म प्रज्ञा है सूक्ष्म प्रज्ञा को सूक्ष्म कहेगी अतियत सूक्ष्म से विषय भी सूक्ष्म प्रज्ञा ये विशेष जो भेद है प्रकृति पुरुष का भेद है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है अतिद्रिय होने से सूक्ष्म हो गया अस्याज्ञा का विषय सूक्ष्म विषय का प्रज्ञा होने से प्रज्ञा होगी सूक्ष्म का प्रज्ञा सूक्ष्म ऐसे सूक्ष्म होने पर प्रज्ञा समाप्ता अधिकार उसका अधिकार समाप्त हो गया कार्यरम्भ तो प्रतिपक्ष कल्पित प्रतिपक्ष का प्रविलय है विलय हो जाती है प्रज्ञा से कल यह यथा समाप्त अधिकार उसका विशेषण प्रज्ञा ख्या समाप्त अधिकार समाप्त समाप्तो अधिकार यया अच्छा जिसके द्वारा गुणों का कार्यारंभण समाप्त हो गया गुण कार्यारंभण करते हैं किंतु विवेक ख्याति के द्वारा उनका कार्यारंभण समाप्त हो गया समाप्त अधिकार यया विवेक की ख्या विवेक की ख्याति हेतु ही गुण में जो कार्य आरंभ सामर्थ्य समाप्त करने के लिए इधे हेतु उच्चते सा तत्वता सावेख्या तत्वता साम्पति कही पृछति आगे प्रश्न करते अर्थ के क्लेशा किय तो वा क्लेश कौन है अचित उसका उत्तर देते हैं अविद्या सूत्रेण परहति अविद्यामता राग देशागनि पंचक्लेश पंच पंचक्लेश पंच क्या वचनेवचने एक व्यवस्थ नि बहुवचनेंच पंच पंच, अविद्या च च अस्मिता अद्यास्मित राग दस हो गया पांच एक क्ले व्याच पंच विपर्यर्थ ये पांच कहा विपर्य विपरय तो विपर्य कह मिथ्या अत दुर्वपतिशम मिथ्या ज्ञान ये पांचों को मिठाया ज्ञान कैसे कहा गया विपरय पांच है ठीक तो है अविद्यावत विपर्य अविद्या विपरय है विपरय से क्या नहीं आगे सूत्र आएगा अनित्या सूचि दुख अनात्मक नित्य सूची क्या फिर अविद्या अनित्य में नित्य ज्ञान असूची में सूची ज्ञान इसको कहीं, आगे कहेंगे तो अनित्य को नित्य अपवित्र को पवित्र माना मित्या ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है ये तो विपर्य है अभिज्ञता हो तो विपर्य हो और अस्मिता भी अस्मिता राग द्वेश अभिनय रागद्वी दृश्य का एकात्मता जैसे अस्मिता है रागद्वेशन तो कोई भ्रमज्ञान नहीं राग तो आसक्ति तो विपरीय नहीं अस्मिता अविद्यादा तदीना भाववर्तीन विपरीय अस्मिता भी यद्य सर्वतय भ्रमज्ञान नहीं है विपरीत नहीं है तो भी अविद्या अविद्यापादान ये सां के अस्मितादीना ते अस्मितादेय अविद्यापादान अविद्या उपादान कारण तद अना भाववर्ती नाव बिना वर्तते थे बिना भाव न बिना भाव अविनाभाव उसके बिना नहीं रहते अविनाभावर्ती न जब तक रहेंगे अविद्या पर ही रहेंगी अविद्या के बिना नहीं रहते हैं अविद्या नष्ट होने नहीं नष्ट हो जाएंगे तद अविद्या तद का तो अविद्या तस्या अविनाव अविद्या के अवश्य मा भी अवश्य बनने पर ही रहते हैं ये विपरीय इसलिए विपरीय होगी उपादान कारण जैसे घट मिट्टी से बनने पर घट भी मिट्टी ही अविद्या से अस्मितादि होने से ये भी अविद्या रूप विपर्य विपर्य से होने से ये भी विपर्य अविद्या रहने पर ही रहते हैं इसलिए ये भी विपर्य रूप हुआ कारण है विपर्य अविद्या के कारण ही राग राज जो सविन्वेष होता है अस्मितादि इसलिए उसको भी विपरीत शब्द तो से कहा तत्च अविद्या समुच्छेद तेता समुच्छेद अविद्याण होने से उपादान कारण के होना कार्य नहीं रहता है अविद्या तय का उच्चेद सम्यक उच्छेद हो जाए तो अन्य अस्मितादी का भी उच्छेद होता है ये तेसा उच्छेद्य हेतु संसार का माह ये जो सब उच्चव्य है अविद्या अस्मिता अभिद्यादी पांच क्लेश है उनका उच्छेद करना चाहिए पंच क्लेसा उच्छेद्या उच्छेद करना चाहिए उच्चेद्या उच्छेद्य के पंचक्लेश उच्छे तव्य में कहा रहेगा पंचतव्य पंचक्लेश उच्चव्य में उच्च तव्यता रहेगी उच्च तव्यता का कारण क्या है हेतु क्या है पंच क्लेष में जो उच्च उच्चतव्य धर्म है उसका हेतु क्या है संसार कारणत्व संसार कारण तो कहाँ रहेगा पंच क्लेष में पंचक्लेश में जो संसार कारणत्व है ये हेतु है जैसे पर्वत हिंदू में है धूम ज्ञानों से वन्य ज्ञानों का धूम हेतु धूम तो हाँ धूम ज्ञान वन्य ज्ञान का वन्य धूम का हेतु संसार का कारण है हेतु हे उच्चेद्यता का उनको उच्चे तो करना चाहिए पंच कलेषा उच्चेतव्याद संसार कारणत्व संसार का कारण उनसे उनको उच्चेद करना चाहिए तो उच्चेतव्यता का हेतु संसार कारणत्व ये बताती है संसार का कारण इसे उनका उच्चेद करना चाहिए पंच विपर्याय पंचक्लेश पंच पंच विपर्य ते चंदमा गुणाधिकार दृढ़ परिणाम अवस्था कार्यकार परस्परा अनुग्रह तंत्री कर्म विपाक चे निर्हरती इसलिए ये क्लेश है उनका उच्छेद करना चाहिए छमाना गुना अधिकारण दड़े जो छद प्रश्न छंद बहना चलता रहता है आविर्भाव जो होते छंदमाना पांच पेश प्रकट होते आविर्भूत हो जाते हैं गुणा अधिकारण दड़े गुण का अधिकार कार्य आरंभन सत्तर दशम तीन गुण है इन गुण में जो अधिकार है कार्य आरंभन इसको दृढ़ करते हैं कौन दृढ़ करते क्ले क्ले आवरीभत होने पर प्रकट होने पर गुण के अधिकार कार्य आभिमुख्य को दृढ़ बलवान करते कार्य कार्य कार्यारंभ होगा तो कार्य होगा गुणों का कार्य होगा कार्य सो होगा परिणामम अवस्था पी फिर कार्यारंभ कौन से गुणों का परिणाम करते परिणाम अवस्था है परिणाम को स्थित होने पर परिणाम करते परिणाम होता है घना में फिर परिणाम होने पर कार्य कारण का स्रोत प्रवाह उसको उन्नवयंती उन्नवयती कर उसका प्रवृत्त तो कराते प्रवाह का प्रवृत्त तो कराते चलाते प्रवाह चलता रहता है कभी थोड़ा कम हो गया तो उसको परिणाम गुणों का होने पर प्रवाह को प्रवाह चढ़ाते उनमें प्रवर्तन कराते हैं तो परस्पर अनुग्रह तंत्री एक एक नहीं आपस में कोई परस्पर अनुग्रह सहाय होकर के उसके अधीन होकर के कर्म विपाक से अभी निर्धरणती कर्म विता कर्म का फल कर्म का विकास विपाक हो होता है जन्म आयु भोग जाति भोग ये कर्म जिता का जन्म आयु और भोग जन्म होता है विभिन्न आयु भी और भोग होता है इसको अभिने रहती अभिनय संपादन करते है निष्पादन करते भोग कराते है ये क्लेश रहते आगे संसार होता है संसार कहती इसलिए क्ले का उच्छेद करना चाहिए अविद्या का उच्छेद होना करो सौ तो कैसे का उच्चेद हो जाता है, टीका नहीं। विद्या हैद्यास्म हो गया तो समुच्छेद विशेष समुच्छेद हेतु संसार कारण तो नी सना का समदाचर तौद सम आचर प्रकट होते हो। ज प्रकट हो जाते हैं गुणाधिकार दृढ़ी गुण का अधिकार कार्य जनक गुण का कार्य जनन के बलवान करते है गुण को अतव परिणाम फिर परिणाम कराते गुण में गुण में परिणाम जब होगा प्रकृति का परिणाम होता है प्रकृति को अव्यवस्था कहते हैं इसका पहला परिणाम कार्य होता तो। है महत् बुद्धि है बुद्धि को महत्व कहते हैं महत्व से उसका परिणाम हमसे अहंकार होता है अहंकार से पंचतन की स्पत्ति होती है इसी प्रकार त्रिनो तीनों गुणों की साम्यावस्था है प्रकृति साम्य परिणाम होता है तो कार्य प्रलय होकर के प्रलय हो जाता है विषम परिमाण परिणाम परिमाण परिणाम प्रकृति का विषम परिणाम सत्तर दस में के होता है तो कार्य की उत्पत्ति होती है अभ्यतर महतत्व अहंकार करके प्रपंच बनता है अभ्यत महदकार परंपर ही कार्य कारण स्रोत उन्नमती ये कार्य कार्यकारण स्रोत स्रोत संक्रांत कार्य कारण प्रवाह को उन्नमती का तो उद्भावती प्रकट करते हैं। बनाते हैं प्रभुत्व कराते हैं ये प्रवाह को चलाते हैं उद्भावती तो प्रकट कर लेते हैं यदमेत कुर तशयती ऐसा क्यों करते हैं विपरीय जो ते क्लैस तो ऐसे गुणों को कार्यरंभण करके गुण में परिणाम कराते हैं त्रिकारी कांश प्रवाह को प्रभुत्व कराते हैं ऐसा किसले कराते हैं यदर्तम सर्व में तत्कुर्वंती ये सब करते उसको देखाते परस्पर अनुग्रह तंत्री वूय कर्म विकास तो अधिन्य करती सत्तर जम तीन गुण परस्पर अनुग्रह तंत्री परस्पर अनुग्रह के अधीन होकर के एक एक गुण केवल कार्य परस्पर गुण सहायक होकर के कर्म विपाक च अभिन्न रहती कर्म विपाके कर्मना विपाक कर्म विपाक कर्म का विपाक फल होता जाति आयुर्भोग लक्षण ये पुरुषा से जाति जन्म भोग जन्म होगा जितने दिन जीवन और कर्म के अधीन रहेंगे आयु ये कर्म का फल है कर्म प्रारब्ध कर्म वेदांत में कहते हैं जितने कर्म से जन्म हुआ इतने कर्म फल भोगने तक आयु समाप्त नहीं आयु रहने से भोग करना पड़ेगा जन्म भी किस स्थान पर किस ज्वनी में है कर्म के अधीन है आयु कितने होने वाले भी कर्म के अधीन है अरे भोग है भोग सुख दुख अन्य साक्षातिक सुख और दुख किसमें सुख अधिक है किसमें दुख अधिक है विचार करने पर योगियों को तो दुख ही दुख दिखता है सुख अधिक नहीं है विचार नहीं होने पर थोड़े सुख मिला खुश हो जाते हैं बच्चे जैसे भूख लगते रोते हैं और खिलौना डाल लिया उसके कुछ मिल गया पूर्व पता तो बड़े खुश हो गया रोना बंद बाद में देखा कुछ नहीं होता दा, मुख्यमंत्री फेंकता है इसी प्रकार अभिव्यक्ति थोड़े सर तो कुछ मिल गया भूल जाते खुश होकर के बड़ा बड़े भाग्य के साथ हो गए इसके कारण ही लगता है भोग सुख वास्तव तो इसमें आएगा अक्षिपात्र कल योगी होते चक्षू के समान चक्ष में थोड़ा सा पानी डालो वो बाहर निकल जाएगा कोई पदार्थ रह रहो रखो थोड़ा सा भी नहीं रहेगा कुछ डालो तुरंत निकल जाएगा और थोड़ी जैसे कहीं धुलिया भी रह गया तो कितने कष्ट होते हैं योगी लोग विदेश जो विचार विचार करते हैं सौ पे भी दुख उनको लगता है बहुत दुख है दुख से ही दुख दिखता है विचार नहीं करने पर सुख दिखता है विचार करने पर संसार में दुख भरा गया है दुख इसलिए भोग के सुख नहीं दुख मध्य मध्य में थोड़ा थोड़ा पाए नहीं तो दुख ही दुख है और जो सुख कभी मिलता है और सुख भी दुख में उसकी गिनती हुई सुख भोगने से आगे बातना इच्छा होती है फिर भोगने के लिए प्रवृत्त तो होता है कर्म करता है फिर दुख प्राप्त करता है इसलिए ये तो कर्म के अधीन है ये पुरुषार्थक पुरुषार्थ यही भोग और अपवर्ग भोग होता है तम अमी क्रेता अभी निर्हरन थी ये जो पांच क्लेश कह गई इसे संसार पुरुषार्थों को अभी निर्हरन थी का निष्पादन की संपादन करते बनाते करते हैं प्रत्येकम तो विस्पादे की एक गुण नेत्य परस्परा अनुग्रह एक एक-एक नहीं परस्परा अनुग्रह परस्परा परस्परा अनुग्रह तंत्री हुए अनुग्रह के अधीन होकर के ये कर्म फल देते हैं जन्म भोग आयु कर्म भी क्लेश क्लेशे कर्म यही कर्म से क्लेश होता है तो क्लेश से कर्म फिर होता है इस प्रकार जन्म मतियारिक कर्म फल प्राप्त होता है पुरुषार्थ ई संसारक रोग चलता है इसलिए उनको उच्छेद उनका उच्छेद करना चाहिए उच्छेद करने के लिए अविद्या है उपाधान अविद्या के उच्छेद होने पर सोका तो उच्छेद होता है अविद्या अस्मिता स्वर का आगे रचना चाहिए ठीक हेयना अविद्यामूलक संदर्शे थे या त्याज्या क्लेसव का त्याग करना त्याग है यार त्याज्या क्लेश जितने क्लेश त्याग करना क्यों है वो अविद्यालक है इसलिए क्लेश का त्याग करने के लिए तो कह दिया उच्च करने के लिए संसार का कारण भोग जनजातिया का और उसमें मूल है उनका अविद्या अविद्या मूलक तो हम दस अविद्या मूला युा क्लेशा ते क्लेशा अद्यामूला अवद्यामूलकते अद्या क्षेत्रमुतरषा प्रसुप्तनुबीच्चाराण अविद्यात क्षेत्र उत्तरषा विद्या उत्तरे शाम कति कति नाम चतुर्ना कितने का उसमें उत्तरे कितने का चार अविद्या एक हो गया पांच मीटर बाकी बचे बसे चार ही क्षेत्रम आगे चार का क्षेत्र है ये चारों का, का कारण उपाधान है प्रस्तुत तनु बिच्छिन्न उदाराना प्रस्तुत तनु बिच्छिन्न उदार रूपक है उनका क्षेत्र है तो प्रसुप्त तनो विचिन्न उदार इसकी व्याख्या करेंगे विद्या क्षेत्रम उतरिता प्रसुक्त तनु विचिन्न उदाराण तसुतिरिशी प्रश्न प्रसुति क्या है सोचिताम अर्थक्रियाम अकूर्वता क्लेता सद्भाव न प्रमाणमस्ती थे अभिप्राय पृछत पूछने वाले का अभिप्राय है शोचिताम अर्थक्रियाम अक्रवता जो क्लेश है क्लेश रह करके जिस क्लेश का जो कार्य प्रयोजन जो कार्य है वो कार्य जीत नहीं करे क्लेश अस्मिता राग द्वेश क्लेश है क्लेश रहे और वो कार्य नहीं करे यदि शोचित अर्थक्रिया प्रयोजन कार्य नहीं करते हैं ऐसा क्लेश है करके क्या प्रमाण है कार्य नहीं करता तो है करके ऐसे निश्चय होगा सब्भाव न प्रमाण मस्ती पूछने वाले का प्रमाण है एक तो अभिप्राय है यदि क्लेस है प्रसुद्ध होकर के सोया हुआ है कुछ कार्य नहीं करते हैं और नहीं करते हैं कुछ कार्य तो है करके क्या प्रमाण है कोई व्यक्ति है या सोया हुआ है सोया हुआ है अथा नहीं है कैसे नित्य होगा है या कैसे हुआ इसी प्रकार क्लेश शरीर को देकर तो निश्चय करते हैं ये तो क्लेश अभिध्या में था हे करके कैसे निश्चय होगा यदि कार्य नहीं करे सोचिता अपन उचित का जो कार्य है अर्थ क्रिया अर्थ प्रयोजन सिद्धि क्रिया करना प्रयोजन कर तो नहीं करने वाले क्लेशों का सद्भावे न प्रमाणमती है करके प्रमाण नहीं इस अभिप्राय से है पुर, पुर पुर है, का प्रसूति प्रसूति क्या है क्लेशों की उत्तर महा तत्र अविद्या क्षेत्रम अविद्या है क्षेत्र जैसे क्षेत्र जानेंगे उसमें ब्रीज यवादि उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार अविद्या क्षेत्र है प्रसव भूमि उत्पत्ति का भूमि क्षेत्र है आगे उनकी उत्पत्ति होती प्रसव उत्पत्ति है जिसे जीबादी की उत्पत्ति का भूमि है क्षेत्र का स्थल इसी प्रकार एक प्रसव की भूमि है उत्तरे शाम उत्तरे शाम के अस्मिता दिनाम चतुर्विथ कल्पिता चार प्रकार अस्मिता दिता है चारित है अस्मिता राग देशाधि चतुर्विथ कल्पिता नाम ये चार प्रकार कल्पित है प्रसुत तनु विच्छिन्न उदार प्रसुत है तनु है विच्छिन्न उदार रूप चार प्रकार से कल्पित का क्षेत्र है अभिप्रह प्रसव भूमि तत्व का प्रसूति प्रश्न प्रसूति क्या है यदि क्लियर है प्रसूति है कार्य कुछ नहीं करते तो इसका क्लियर तय कैसे पता चलेगा ये पूछने वाले का अभिप्राय उसका उत्पीते चेतसी शक्तिमात्रा बीजभागोपगम चेतने स्थित शक्तिमात्र प्रतिष्ठा शक्ति शक्तिमात्रे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ये शक्ति केवल समय कार्य न ही कारण शक्ति शक्तिमात्रे प्रतिष्ठा अभी ना। नहीं अस्मितादीना के बीज भाव रूप में बीज भाव बीजत्व कारणत्व की प्राप्ति शक्ति मात्र में रहेगी कारण रूप से है तंतु पट का कारण है तो पट उत्पादी का शक्ति तंतु में है तो तंतु से पट बनता है दधिध से बनता है दुग्ध में दधु उत्पादी का शक्ति है वनी से दाह होता है तो दाह कार्यजन का शक्ति वनी में है प्रतिशत लेते कारण रूप से बीजा कारण रूप में स्थित है। ये प्रसुति जैसे अपने सुसुक्ति जाते हैं तो समय कुछ तो कार्य नहीं है कि बीज अज्ञान रहता है वेदांत तो में कहते तो आगे जब जागृत तो सप्न अवस्था में आता है जीव वह से आता है वो समय कारण रूप से किन्तु पुण्यताप धर्म जितने सब उसमें अज्ञान में लीन रहते कारण रूप से सूक्ष्म रूप से रहते हैं तो आगे फिर कार्य बनता है तो सूची हो प्रलय हो उसमें कारण रूप से रहते हैं सब धर्माधर्म सब जितने पुण्य पाप कर्म है नष्ट नहीं होते कर्म कल भोगे बिना नाहुतम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि सती कल्प स कोटि कल्प जितने भी हो जाए कर्म समाप्त नहीं होता है भो पड़ता है इसलिए सब बीज भाव से रहते हैं तस्तः प्रबोध आलंबन है सम्म आलंबन विषय प्राप्त होने पर सम्मुख हो जाना तैयारी हो जाना कार्य देने के लिए प्रबोध है बीज रूप से है समय आने पर तैयारी होकर कार्य देने के लिए ही प्रबोध जागे जाते हैं प्रबोधन ने बच्चा होता है मां अर्थक्रिया का विदेह प्रकृतिलयना बीज भाव प्राप्त मां अर्थक्रियासु कहां का माल में ये सुबंत या सुनते सुबंत साधु जैसे लोग बने का सुसु तिंग बनेगा कारमान योगे माँ नाम आया ना माँ के योग से अडाटो नही अट का तो क्या होगा अकाशु अकाशित अकाष्टाम अकाशु अकाशु बनेगा लुंगल कार में नहीं बनेगा अकाशित अकाष्ट अकाशु लुंगक्री धातपुर अकाशु मां से अट नही अर्थक्रिया मां का नहीं करे मां नाम अर्थक्रियासु क्लैता क्ले अर्थक्रिया नहीं करे उसके क्या शंका है ओ